करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और ख़ास हमारे विद्यार्थी मित्रों का इस प्रोग्राम को सुनते हैं और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम अपने विद्यार्थी मित्रों को तो उनके करियर में कुछ हेल्प मिले करियर गाइडलाइन मिले उन्हें इस उपदेश को लेकर इस कार्यक्रम को करते हैं और आपको नए नए लोगों से मिलाने की कोशिश हमारी रहती है तो आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ संजय गोविंद मराठे हमारे बीच में है जो आयुर्वेदाचार्य हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन का काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर हैं आयुर्वेद में तो उनसे हम लोग बात करेंगे और उन्हें से जानेंगे कि करियर इन आयुर्वेद मेडिसिन में कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और ये आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है इसके बारे में और इसकी पूरी फिलॉसफी और इसमें जो सक्सेसफुल लोग हैं उन सभी के बारे में भी कुछ जानकारी हम उन्हीं से हासिल करेंगे तो आप सभी की तरफ से संजय गोविंद मराठे का बहुत बहुत स्वागत है हाँ मैं डॉक्टर मराठे बोल रहा हूँ आयुर्वेद में बीएमएस किया हुआ है और मैं पिछले सत्ताईस अट्ठाईस साल से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ सबसे पहले तो मैं ये आ, कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जो है वो हमारी सबसे प्राचीन पद्धति है चिकित्सा पद्धति ना नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड क्योंकि आयुर्वेद ये एक ही साइंस ऐसे माना गया है जो डायरेक्टली भगवान ने सृष्टि पर लाया है और मनुष्य को दिया है इसलिए उसमें से ही हिंट लेके कुछ बाकी पैथीज डेवलप हुई है जैसे एलोपैथी है होम्योपैथी है ऐसा हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि एलोपैथी के जो जनक हैं हिपोक्रेटिस वो भी तक्षशिला विद्यापीठ में स्टडी करते थे आयुर्वेद का तो इसलिए ये जो हमारी पैथी है वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट हमारी पैथी सबसे पुरानी और सबसे जेन्यून है मैं तो कहूँगा और अभी इसको आ, समझने के लिए जो आयुर्वेद स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं खास कहना चाहूँगा कि एडमिशन तो आपने ले लिया है लेकिन एडमिशन लेने के बाद आपको उसका थोड़ो नॉलेज इकट्ठा करना है और थॉर नॉलेज इकट्ठा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जो आयुर्वेदिक थेरी जो सिखाई जाती है मेडिकल कॉलेज में उसका और प्रैक्टिकली जो हम ट्रीट करते हैं आयुर्वेदिक पेशेंट्स इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोनों का ऐसा नहीं कि आपके माइंड में पूरी थेरी भर गई है और आप प्रैक्टिकली कुछ जानते नहीं हैं तो उसका कुछ यूज़ नहीं होगा क्योंकि आफ्टर ऑल आपको तो प्रैक्टिकल में ही उतरना है तो प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड इट शुड बी बैक्ड बाय थॉरो थियोरेटिकल नॉलेज तो इसलिए मैं आप सब स्टूडेंट्स खास करके आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स से ये आ, कहना चाहूँगा कि आपने जो एडमिशन लिया है बहुत ही अच्छा किया है ये तो आपका बहुत सौभाग्य है मैं तो कहूँगा कि आयुर्वेद में आप आ गए हैं आप इसको बहुत बढ़ा सकते हो लेकिन इसके साथ में आपको क्या करना है कि जो आयुर्वेद तज्ञ जो डॉक्टर्स हैं जो तुम्हारे एरिया में हैं उनसे आप एक बार जाके मिलिए उनको बोलिए कि मैंने ऐसे एडमिशन लिया है मैं ऐसे से पढ़ रहा हूं तो अगर उनको कोई हेल्प चाहिए या उनको कोई असिस्टेंट एज असिस्टेंट आप जा सकते हो तो आपको वहाँ पर जाके उनको मदद करनी है क्योंकि मदद करते करते यू विल लर्न वो कैसे बनाते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत सारे वैद्य लोग जो है वो खुद के मेडिसिन बनाते हैं क्योंकि वो जेन्यून होने चाहिए अभी समझो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ समझो चवनप्राश नाम का एक बहुत पॉपुलर मेडिसिन है आयुर्वेदिक टॉनिक जिसको समझा जाता है तो वो च्यवनप्राश में एक्चुअली क्या है कितने घटक है और ये सब घटक उसमें मिलाए हुए हैं या नहीं ये कोई नहीं जांचता वो सिर्फ देखते हैं हाँ ये डाबर का है ये इसका है, ये कंपनी का है फलाना स्टैंडर्ड कंपनी का है तो अच्छा ही होगा तो ऐसा नॉट नेसेसरी उन्होंने सब कंटेंट्स उसमें डाले होंगे ऐसा नहीं है तो हमारे ग्रंथ में जो जेन्यून कंटेंट्स हैं वो सब डाल के बनाने वाले जो वैद्य लोग हैं खुद उनके पास आप जाके सीखिए और वो जब आपको बताएँगे ऐसे ऐसे बनाना है ऐसे ऐसे करना है तो यू कैन फॉलो देम और वैसे आप करेंगे तो उस मेडिसिन का जो मैग्जिम रिज़ल्ट है वो आपको मिलेगा अदरवाइज प्रोपराइटरी मेडिसिन में तो सिर्फ पॉपुलरिटी ही ज़्यादा होती है ऐसा है। तो आपको सीखने के साथ साथ जाके वहाँ पे उनको मदद करनी है उन, उनसे वो कैसे ट्रीट करते हैं पेशेंट के साथ कैसे बात करते हैं अभी आयुर्वेद में क्या है हिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कौन से किस्म का प्रकृति है पेशेंट का उसका एज क्या है उसका बैकग्राउंड क्या है वो सब देखना पड़ता है तो वो वैद्य लोग वहाँ से वो कैसे वो इन्फॉर्मेशन पेशेंट से निकालते हैं वो भी एक टैक्ट है तो वो आपको वहाँ पे जाके सीखनी पड़ेगी और ये सब आप करेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे उसमें जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा होगा आशा करता हूं डॉक्टर साहब की बात ही आपके समझ में आ रही है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आप अपने परिवार के बारे में बताइए एजुकेशन आपका कहाँ हुआ थोड़ा सा वो भी बता वैसे बाय बर्थ मेरा तो बर्थ प्लेस कर्नाटका में है बीजापुर मैं एक्चुअली कन्नड़ा माई मदर टंग इज़ कन्नड़ा लेकिन मेरे मा, माता पिता और मेरा सब एजुकेशन पूना में हुआ है माता पिता पूना में सेटल हुए थे इसलिए अभी तो पूरा मराठी है तो पुणे में एक फेमस कॉलेज है टिड़क आयुर्वेद महाविद्यालय कि बहुत पुराना कॉलेज है तो वो महाराष्ट्र में नंबर एक का आयुर्वेदिक कॉलेज है तो वहाँ पर हम सीखे हुए हैं मैं सीखाऊँ और उसके बाद में मैंने पुणे के नज़दीक एक चिंचवड़ बोल के एरिया है वो तो चिंचवड़ एरिया में मेरे पिताजी की सर्विस वहाँ पर थी इसलिए हम लोग चिंचौड़ शिफ्ट हो गए तो चिंचौड़ पर मेरे दो जगह पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ एक बिजली नगर नाम का एरिया है और एक वालेकरवाड़ी नाम का एरिया है दोनों जगह पर मेरा क्लिनिक है प्राइवेट तो मैं वहाँ पे कंसल्टिंग करता हूँ आयुर्वेदिक कंसल्टिंग करता हूँ और जिनको अभी आयुर्वेदा में कैसा है कि काफ़ी सारी थेरेपीज़ हैं जैसे पंचकर्मा थेरेपी है बहुत फेमस है तो पंचकर्मा थेरेपी करने के लिए क्या होता है इट्स नॉट ए वन मैं शो उसके लिए काफ़ी टीम लगता है जगह लगती है तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि मेरे एक दो तीन फ्रेंड्स हैं जो वो भी आयुर्वेदिक में बहुत काफ़ी माने हुए हैं तो उनके साथ हमने टाइप किया हुआ है और हम पंचकर्मा थेरेरेपी उनके यहाँ कंडक्ट कर दें और जो पर्सनल जो कंसल्टेशन देना है वो मैं मेरी क्लिनिक में कन्द करता हूँ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप इस चीज़ों को सीखा और इसके लिए आप कर्नाटक से पुणे आए पुणे से फिर जिंचवड़ में अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मैं चाहूँगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में जिस तरह के हम लोग आज कई बार होता है कि जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोचते हैं कि जल्दी ठीक होना चाहिए जल्दी ठीक होना चाहिए क्या आयुर्वेदिक में भी कुछ ऐसी मेडिसिन है जैसे ऑलोपैथिक मेडिसिन पे सबका यही भरोसा है कि जल्दी खाते ही ठीक हो जाएगा और आयुर्वेद में देरी से होता है ऐसी जो भ्रांति है लोगों की तो वो कैसे दूर होगी या कुछ इस तरह की बातें भी आयुर्वेदिक में हैं एक्चुअली क्या है कि कौन सा भी बीमारी कौन सी भी बीमारी जल्दी ठीक हो या थोड़ी लेट ठीक हो ये दवा पर डिपेंड नहीं करता ये उस बीमारी की स्टेज पर डिपेंड करता है वैसे अगर आप देखोगे तो आयुर्वेदा में कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जिनको ड्रामेटिक रिजल्ट्स है ड्रामेटिक रिजल्ट यानी आप उनको चमत्कारी रिजल्ट बोल सकते तो यहाँ पे गोली दी और वहाँ पे पेशेंट को ठीक लगने लग। ऐसे भी काफी सारे मेडिसिन आयुर्वेदा में हैं जो एलोपैथी ड्रग से भी फास्ट इफेक्टिंग है तो लेकिन वो क्या है कि जनरल जो पब्लिक का जो एक, एक इम्प्रेशन है कि आयुर्वेदिक में थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने के लिए तो वो भी सही है वो गलत नहीं है वो भी सही है क्योंकि क्या होता है जनरली लोग एलोपैथिक डौक, डॉक्टर के पास जाने के बाद वहाँ से प्रॉपर इलाज ना होने के बाद या ज़्यादा बीमारी बढ़ने के बाद फिर आयुर्वेदिक के लिए सोचते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए तो तब तक आयुर्वेदिक वो जो डिसीज़ की जो स्टेज है वो थोड़ी आगे जा चुकी होती है तो वहाँ पर उसको खींच के वापस लाने के लिए थोड़ा आयुर्वेदिक में टाइम लगता है तो उसमें लोगों का ऐसा मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि अरे इससे तो हमेशा ही टाइम लगता है रिकवर होने के लिए अभी मेरे पास भी काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमको तो एक दिन में ही ठीक होना है आप कुछ भी करिए कौन से भी मेडिसिन दीजिए लेकिन हमको एक दिन में ठीक करिए तो ऐसे केस में मैं उनको आयुर्वेदिक सजेस्ट नहीं करता मैं उनको बोल देता हूँ कि अगर आपको एक दिन में ठीक होना है तो आप एलोपैथी लीजिए बेटर में उससे आपको इमीडिएटली फ़ायदा हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी बीमारी दीम, प्रॉपर ठीक हो गई या वापस जल्दी होगी नहीं ये तो मैं गारंटी नहीं कर सकता लेकिन यू विल फील ऑलरेडी इमीजिएटली तो ऐसा करके हमको पेशेंट को समझाना पड़ता है <laughs> एक और बात पूछना था जैसे आयुर्वेद में जो काड़ास वगैरह है कड़वा होता है और फिर ट्रीटमेंट लेने के लिए लोग थोड़ा सा आनाकानी करते क्या आज वो सिचुएशन है कि कुछ नए परिवर्तन भी आए अभी पहले कैसे सिचुएशन थी कि जो आयुर्वेदिक काढ़े वगैरह जो बनाए जाते थे उनमें सब नेचुरल प्रोसेस होते थे सब नेचुरल आर्टिफिशियल कुछ भी स्वीटनर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करते थे जो नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस है उससे वो काढ़े बनाए जाते थे तो वो काफ़ी कभी कभी कड़वे रहते थे या उग्रह उनको वास उग्रह ओडर रहता था लेकिन अभी क्या हुआ है जैसे साइंस की प्रोग्रेस हो गई है वैसे उसको उस प्रोसेस में भी काफ़ी मॉडर्नाइजेशन हुआ है और अभी आजकल काफ़ी स्वीटनर्स या वो ओडर छिपाने के लिए कुछ केमिकल्स ऐसे ऐड कर सकते हैं जिससे लेने के लिए वो दवाई कन्वीनियंट होती है तो आजकल तो बहुत ही आजकल काफ़ी सारे मैं तो कहूँगा ऑल द आर फ्रीली अवेलेबल रेडीमेड इसलिए आपको ऐसा कुछ ज़्यादा ये कष्ट नहीं करना पड़ता आपको जैसे चाहिए उस फ्लेवर का भी आपको वो मेडिसिन मिल सकता है इतना आज तक आजकल तरक्की हुई है नमस्कार आप सुन रहे रेडोम नाइन्टी पॉइंट फोर एफएम पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं बहुत ही अच्छी बातें डॉक्टर साहब बता रहे हैं और जिस तरह से काढ़ों के बारे में मैंने पूछा था तो आजकल तो फ्लेवर अच्छे अच्छे वाले फ्लेवर जो है बहुत ही सुंदर एसेंस के साथ उसको बनाया जाता है तो वैसे पीने में कोई तकलीफ़ नहीं होती और अच्छे अच्छे टेस्ट वाले भी काढ़े बनते हैं तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारी बातें इसी विषय पर हम लोग जानेंगे डॉक्टर साहब से लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत तो आप हैं एफएम सुनते रहो सुना है कभी सोचता हूँ मैं कुछ कहू कभी सोचता हूँ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 प्यार के रिश्ते टूटे तो प्यार के रास्ते छूटे तो रास्ते में फिर वफाएँ पीछा करती है आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो भरोसदाएँ पीछा करती है कभी मन धूके कारण तरसता है कभी कभी मन धूप के कारण तरसता है कभी कभी फिर झूम के सावन बरसता है पलक झपके यहाँ मौसम बदल जाए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 इच्छा करती है मैं हूं अनूप जलोटा।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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं आयुर्वेद में किस तरह से हम अपनी करियर को बना सकते हैं और किस तरह का आयुर्वेद का आज का स्टेटस है उसके बारे में बातें कर रहे हैं हम लोग तो आइए एक बार फिर से डॉक्टर साहब का स्वागत है और डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि आयुर्वेद में जो लोग बहुत ही अच्छे सफल हुए वैसे बहुत सारे नाम होंगे लेकिन कुछ आपके ध्यान में हो जिन्हें आप पहचानते हों उनके बारे में बताइए जिन्होंने सफल करियर बनाया है इस आयुर्वेद में अभी ऐसा है आयुर्वेदिक मेडिसिन में काफ़ी सारे लोग सफल हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं तो उसमें पूना खास करके पुना मुंबई ये जो एरिया है ये इस मामले में बहुत मशहूर है क्योंकि काफ़ी सारे वैद्य लोग जो जेन्यून हैं जो ऑथेंटिक है मैं कहूँगा वो सब काफ़ी सारे वैद्य लोग पूना और मुंबई में रहते हैं तो पूना में अभी आपने हालाजी हाल ही में आपने सब नाम सुना होगा बालाजी तांबे he is a very well known person worldwide वाइड तो उनका कारला में संतुलन विलेज नाम का गाँव है वहाँ पर वो खुद की आयुर्वेदिक सब फैक्ट्री सब मेडिसिन बनाते हैं पंचकर्मा करते हैं एवरी थिंग वो वहाँ पर करते हैं तो वो तो बहुत ही जाने पहचाने आयुर्वेदिक फिजिशियन है उनका नॉलेज भी काफ़ी अच्छा है उनकी तो पीढ़ी जात प्रैक्टिस है मैं तो बोलूँगा यानी उनके पिताजी जो थे उनके जो ग्रैंड फादर थे वो भी वैद्य थे तो उनको कुछ हीट्स वहाँ इसलिए ही इज़ डेफिनेटली मोर सक्सेसफुल क्योंकि उनको थोड़ा रेडीमेड हिंट्स मिले हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग सक्सेसफुल उनके इतना नहीं हो सकते हम हो सकते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ स्टडी और स्टडी ये जो है ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ये कभी रुकती नहीं है तो अगर हम इस तरह से स्टडी करते रहेंगे काफ़ी सारे जो अनुभवी वैद्य है उनका मार्गदर्शन लेते रहेंगे तो हम भी उनके लेवल तक पहुँच सकते हैं अभी पुना में भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जैसे कोल्लटकर वैद्य है चंद्रशेखर जोशी है आजित जोशी है काफ़ी सारे वैद्य खड़े वाले जैसे अभी आपने सुना होगा रिसेंटली उनकी डेथ हो गई वो है वैद्य नानल है ये सब लोग जो हैं ये ऐसे हैं कि इन्होंने भी आयुर्वेद स्टडी किया है लेकिन इनकी थोड़े पारंपरिक बैकग्राउंड हिस्ट्री थी आयुर्वेद की इसलिए उन्होंने जल्दी पिकअप कर लिया और उस वजह से वो आज थोड़े लीडिंग में हैं लेकिन हम लोग भी वैसा कर सकते अभी मैंने खुद इन सब मैंने अभी जो नाम बताए इनके अंडर मैंने भी खुद काम किया हुआ है उनसे बहुत कुछ सीखा हुआ है आप अभी आपको यकीन नहीं होगा कि एक एलोपैथी डॉक्टर के पास जितनी भीड़ रहती है पेशेंट से पेशेंट की उसके कम से कम चौगुना ज़्यादा भीड़ उनके पास रहती है इतना उनकी आयुर्वेद में मास्टरी है और वो कुछ वैद्य लोग तो इतने एक्सपर्ट हैं कि वो सिर्फ नाड़ी परीक्षा करते हैं नाड़ी देखते हैं और नाड़ी के परीक्षण से वो आपके शरीर में क्या चल रहा है क्या होने वाला है क्या हुआ है में सब कुछ बता सकते हैं इवन मैं तो अभी नानल जो वैद्य है वो बहुत फेमस है वो भी अभी काफ़ी दिन हो गए गुजर चुके हैं लेकिन उनके अंडर मैंने खुद सराह किया हुआ है तो वो इतने एक्सपर्ट थे कि वो नाडी देख के बताते थे, थे कि आपको कितने घंटे में क्या बीमारी होने वाली है इतना उनका तजुर्बा था तो ऐसे बहुत सारे वैद्य पूना में हैं पूना तो खास करके मैं तो कहूँगा आयुर्वेद जो स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूना और मुंबई तो खास करके बहुत ही बढ़िया प्लेसेस है जहाँ पर वो ज़्यादा सीख सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको वहाँ पे जाके सीखना चाहिए और डेवलप करना चाहिए चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सक्सेसफुल लोगों के बारे में बताया आयुर्वेद में वो तो गिने चुने नाम ही आप बताए जो आपको याद है अभी और ऐसे तो बहुत हज़ारों की संख्या में लोग हैं जो इस फील्ड में अच्छा काम भी कर रहे हैं और अच्छा नाम भी उनका है और चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं डॉक्टर साहब से और एक बात पूछना चाहूँगा जैसे हमारे विद्यार्थी हैं कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि कैसे आयुर्वेद में हम लोग जाएँ एंट्री कैसा मिलेगा किधर से शुरुआत करेगा ये सारी बातें हैं क्या दसवीं या बारहवीं साइंस होना चाहिए क्या होना चाहिए उसके बारे में बताते हुए कौन कौन से कॉलेजेस है जहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और अपना करियर इसमें अच्छा बना सकते हैं उसके लिए हमारे विद्यार्थियों को गाइडलाइन करेगा अभी जैसे मेडिकल में अभी तो पूरा रूल हो गया है कि कम से कम बारह भी आपको होना ही चाहिए साइंस में और जैसे अभी आ, अभी तो नया ट्रेंड ऐसा है कि ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन है एलोपैथिक के लिए भी और आयुर्वेदिक के लिए भी तो आपको ऑल इंडिया एंट्रेंस होता है आयुर्वेदिक का स्पेशल उसमें पास होना है और वो पास होने के बाद आपके जो रैंक नंबर्स आएंगे उसके अनुसार आपको कौन से कॉलेज में आपने प्रेफरेंस दिया है उसके अनुसार आपको उस कॉलेज में एडमिशन दी जाएगी हालांकि वैसे तो अभी का स्टेटस तो ऐसा है कि पुणे और मुंबई में जितने आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं काफ़ी सारे अच्छे स्टैंडर्ड के हैं तो आप जितना आपका रैंक ऊपर आएगा उतना आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे जो सिखाना वाला स्टाफ होता है वो वेल नोन होते हैं वो जेनून होते हैं तो उनका जो नॉलेज है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है वहाँ पर जो नए कॉलेज बन रहे जो समझो अभी आपका थोड़ा रैंक नीचे आ गया है आपको नए कॉलेज में लेना पड़ा जो अभी साल दो साल पहले बना हुआ है तो वहाँ पे जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर हैं, वो भी उतने ही नए होते हैं इसलिए उनका थोड़ा तो तजुर्बा कम रहता है तो वहाँ पे आपको खुद को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी डेवलप करने के लिए और आगे आप समझो हमारा जैसे मैं अभी टिड़क आयुर्वेद में मैं पढ़ा हूँ वो तो काफ़ी पुराना सौ साल पहले का कॉलेज है तो वहाँ पर अगर आप लेंगे एडमिशन तो वहाँ पर ऑलरेडी पूरा सेटअप है उनके लोग जाने माने हैं वो आपको पूरे इससे वाकिफ कर देंगे ऐसा तो इसलिए जितना आप स्टडी करके जितना ज़्यादा रैंक आपका ऊपर आएगा उतना आपको स्टैंडर्ड कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा और उतना आपका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आयुर्वेद या मेडिसिन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप बारहवीं साइंस करके कहीं भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसके बाद फिर आपकी रैंक के ऊपर डिपेंड करता है आपको एडमिशन किस कॉलेज में मिल सकता है तो चलिए आप सभी अच्छा करें बारहवीं साइंस में और एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा मार्किंग लेकर आए तो आपको एडमिशन तो अच्छा मिलेगा ही और साथ ही साथ इतना अच्छा जो करियर का ऑप्शन है इसमें हमारा समझो आयुर्वेदिक डॉक्टर बन गए या मेरी हमारा पढ़ाई पूरा हो जाता है विद्यार्थी कहाँ कहाँ नौकरी या फिर किस कंपनी में या सेल्फ कुछ कर सकता है इसके बारे में अभी एक बार आप आयुर्वेदिक ग्रेजुएट बन गए तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक तो या तो आप पढ़े जारी रख सकते हैं मास्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं पीएचडी कर सकते हैं आयुर्वेद में और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है तो आपको गवर्नमेंट अभी आजकल एमपीएससी के थ्रू ही सिलेक्शन होता है कोई कि किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में तो आप एम की परीक्षा दे सकते हैं अगर वो पास होंगे यू या एम तो आपको गवर्नमेंट सर्विस मिल सकती है एज ए मेडिकल ऑफिसर हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हर हॉस्पिटल में रिजर्व सीट्स रहते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए तो वहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकती है या फिर आप आपका खुद का क्लिनिक शुरू कर सकते हो कंसल्टिंग रूम शुरू कर सकते हो या आपको समझो मेडिसिंस मैन्युफैक्चर करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिंस मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर सकते हो तो उसके लिए आपको ऑलरेडी आपके पास डिग्री है तो उसके लिए कुछ टेक्निकल जो प्रोसेस है गवर्नमेंट की वो आप कंप्लीट करेंगे तो आप मैनुफेक्चरिंग यूनिट भी स्टार्ट कर सकते हो वैसे इसके लिए तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और आजकल ख़ास करके और एक अपॉर्चुनिटी ये है कि बाहर के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आजकल वो लोग आयुर्वेद ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं हमसे तो वहाँ पे के जो गवर्नमेंट्स वगैरह हैं उनके ज़्यादा प्रमोशंस है उसके लिए तो आपको अगर आप जाना चाहते हो बाहर तो आपको बाहर भी भेजा जा सकता है एज ए लेक्चरर प्रोमोटर या फिर कंसल्टेंट ऐसे आप वहाँ पे भी हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लग रहा होगा और हम भी चाहते हैं कि हमारे सभी विद्यार्थी जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं और खास आयुर्वेद में तो उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है कि आप 12वीं पास कर पास आउट करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा अच्छे रैंकिंग लेकर आप एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद तो फिर आपको पूरा करने के बाद डिग्री फिर कहीं भी आप नौकरी कर सकते हैं इवन गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल है रिजर्व सीट्स हैं विदेश में भी रिज़र्व सीट्स हैं और फिर इसके साथ में आपके लिए अलग अलग ऑप्शन भी है आप खुद का चालू कर सकते यूनिट या फिर जो बड़े यूनिट हैं उसमें जुम्मन उसमें और भी सीख सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं तो जैसा आपका मन चाहे वैसे आप आपकी कैपेसिटी और आपकी एबिलिटी दिखाएगी कि आपका करियर कितना अच्छा ब्राइट हो सकता है तो चलिए वक्त हो गया इजाज़त का और जाते जाते मैं कहूँगा डॉक्टर साहब बताइए कि संगीत के साथ आपका कैसा जुड़ाव है संगीत से आप कितना प्यार करते हैं और खाली टाइम में आप क्या करते हैं ऐसा एक्चुअली मुझे संगीत का बहुत पहले से शौक़ है ला मैं बचपन से शौक़ है मैं खुद एक हारमोनियम प्लेयर हूँ <सथिण> तो हारमोनियम पे मैं काफ़ी सारे गाने वगैरह बजाती रहता हूँ जब भी मुझे टाइम मिले तभी मैं म्यूज़िक सुनता हूँ या फिर हारमोनियम पे बजाता हूँ या फिर मैंने ऑर्केस्ट्रा में गाने भी गाए हैं तो उसमें भी मुझे पहले बहुत इंटरेस्ट था लेकिन अभी थोड़ा टाइम की वजह से वो मैंटेन नहीं हो रहा लेकिन मुझे म्यूज़िक में पहले से इंटरेस्ट है तो अभी भी मैं जब टाइम देता हूँ तो म्यूज़िक सुनता हूँ या तो फिर मैं बजाता हूँ हारमोनियम पे तो इसमें बहुत मुझे रुचि है और म्यूज़िक से एक अलग आनंद आनंद आता है जिससे हमारे जो टेंशन अभी ये मेडिकल फील्ड जो है चाहे आयुर्वेदिक हो या एलोपैथी हो तो थोड़ा सा टेंशन का फील्ड है क्योंकि बीमारी आजकल नई नई बीमारी बनती जा रही है तो पेशेंट ज़्यादा कॉम्प्लीकेटेड होते जा रहे हैं तो उनको समझाना पड़ता है कभी कभी स्ट्रेस थोड़ा बहुत आ जाता है क्योंकि जैसा चाहिए हमको वैसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल नहीं पाते तो पेशेंट में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं कि डॉक्टर को खुद समझा है या नहीं उन्होंने बराबर ट्रीट किया है या नहीं तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा हम लोग डगमगा जाते हैं तो जो स्ट्रेस आता है वो स्ट्रेस हमको कौन रिलीव करने वाला है या तो शांत बैठ के हम रिलीव कर सकते हैं या फिर ध्यान कर सकते हैं या फिर अपने म्यूज़िक के आनंद से हम उसको दूर कर सकते हैं लेकिन आपको कुछ ना कुछ माइंड रिलैक्सीशन के लिए चाहिए तो म्यूज़िक आई थिंक इज़ द बेस्ट वे टू रिलैक्स योर माइंड चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ अब बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया हमारे सभी विद्यार्थियों को और जाते जाते एक गीत जो आपका पसंदीदा है उसको गुनगुनाइए दो लाइन वैसे तो मुझे काफ़ी सारे गाने अच्छे लगते हैं <coughs> लेकिन पुराने गीतों में मुझे किशोर कुमार खास करके मैं किशोर कुमार का ज़्यादा फैन हूँ तो एक किशोर कुमार के गीत का एक दो लाइन्स मैं आपको सुना देता हूँ गीत गाता हूँ मैं गुनगुनाता हूँ मैं मैंने हँसने का वादा किया था कभी इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं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 था कभी इसलिए अब सदाम मुस्कुराता हूँ मैं इसलिए अब सदाम मुस्कुराता हूँ मैं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 गाता हूं मैं गुनगुनाता हूं मैं मैंने हंसने का वादा किया था कभी इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूं मैं गीत गाता हूँ मैं गुनगुनाता हूँ मैं मैंने हंसने का वादा किया था कभी इसलिए अब मैं चलिए डॉक्टर साहब बात ही प्यारा सा गीत आपने याद दिलाया है और हमारे विद्यार्थी मित्रों को बहुत ही अच्छी तरह से करियर गाइडलाइन आपने दिया खास करियर इन मेडिसिन और खास करके आयुर्वेदिक मेडिसिन में कैसे अपना करियर बना सकते हैं उसके बारे में आपने जानकारी दी थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू थैंक यू धन्यवाद चलिए विद्यार्थी मित्रों आज के लिए बस इतना है फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मोद के साथ आप सुनाए हैं रेडियो मोट वन नाइनटी सुनते रहो नमस्कर रहो